जिया तुम कैसी हो क्या हाल है इतनी रात को फोन क्यों किया कुछ अर्जेंट था क्या विक्रांत ने एक सांस में जिया से कई सारे सवाल कर डाले उधर विक्रांत जिस गाड़ी का पीछा कर रहा था शायद उसमें बैठे लोगों को ये एहसास हो गया था कि कोई उसके पीछे लगा हुआ है सो अचानक से गाड़ी को और तेज भगाना शुरू कर दिया इसके साथ ही वो अब तेजी से गाड़ी को जिग मोशन में लेकर भागने लगा स्कीम कहा विक्रांत ने मन ही मन गाली दी और फिर उसने अपनी गाड़ी का गेयर चेंज किया और फिर गाड़ी जिग जैग मोशन में लेकर इधर उधर भागने लगा तभी सामने चल रही गाड़ी अचानक से दाईं तरफ मुड़ गई विक्रांत ने भी जोर से स्टेरिंग घुमाते हुए गाड़ी को दाईं तरफ घुमा दिया जिससे पीछे की सीट पर बैठी रूचि का सिर साइड की विंडो से जाकर टकरा गया और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी आ सर मैं मैं आपको बाद में कॉल करूँ क्या शायद मैंने आपको गलत टाइम पर डिस्टर्ब कर दिया जिया ने फोन पर रुचि की आवाज़ सुन लिया था सो उसने विक्रांत से कहा अरे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं तुम बोलो विक्रांत ने तुरंत ही बात संभालते हुए कहा उसने गाड़ी को दाएं तरफ घुमाने के बाद तेजी से स्टेयरिंग को सीधा करते हुए कहा इसके बाद उसने गाड़ी के एक्सीटर पर और जोर डालते हुए उसे फुल स्पीड में सामने चल रही कार के पीछे लगा दिया कुछ ही सेकंड में विक्रांत की गाड़ी आगे चल रही गाड़ी के ठीक पीछे पहुंच गई अच्छा सर मैं कह रही थी जिया ने आगे बताते हुए कहा वो मैं आपके कुछ फ्रेंड से मिली थी तो मैंने सुना था कि ओ, जैसे जिया ने बोलना शुरू किया तुरंत ही कार में बैठी जान्नवी की आवाज़ आनी शुरू हो गई गाड़ी के फुल स्पीड में होने की वजह से एक बार फिर वो अपना बैलेंस खोते हुए विक्रांत की जांघों पर गिरने लगी अरे अरे आराम से मेरे पैंट पर कुछ मत करना विक्रांत ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हो गया कि उसने गलत समय पर गलत शब्द का चयन कर लिया है खो खो जानवे ने खांसना शुरू कर दिया अब उसके पेट में कुछ ऐसा बचा ही नहीं था कि वो उल्टी करके बाहर निकालती सर मुझे लग रहा है कि मैंने आपको बहुत गलत टाइम पर फ़ोन कर दिया है मैं मैं बाद में करती हूँ जब आप फ्री हो जाओ अरे नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो एक्चुअली यहाँ पर किसी को उल्टी हो रही थी तो मैंने उसी को बोल रहा था तुम जल्दी बताओ क्या बात है क्या कह रही हो तुम विक्रांत ने तुरंत कहा अच्छा सर मैं ये कह रही थी कि वो आपकी गर्लफ्रेंड थी ना वो जो अचानक गायब हो गई थी वो मिली क्या जिया को चाहते हुए विक्रांत से सवाल किया विक्रांत की कार अब तक आगे चल रही कार के बेहद करीब आ चुकी थी विक्रांत ने गाड़ी के एक्सीटर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी विक्रांत ने गाड़ी के एक्सीटर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और फिर अगले ही पल उसकी कार आगे चल रही गाड़ी से एक मात्र इंच भर के फासले की दूरी पर थी तभी अचानक से आगे वाले ने अपनी गाड़ी में ब्रेक लगा दिया थम विक्रांत की गाड़ी उससे टकरा गई और फिर अगले ही पल उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दिया और फिर से वो विक्रांत के काफ़ी दूरी पर चला गया अरे यार तुम्हें इस टाइम उसके बारे में बात करने के लिए फ़ोन किया है विक्रांत ने इरीटेट हो तो वे देखो वो मिली नहीं है लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ तुम इससे आगे कुछ मत सोचना प्लीज़ इधर अचानक से टक्कर लगने से विक्रांत की गाड़ी में पिछली सीट पर बैठी रूसी लुढ़क कर सीट के नीचे गिर पड़ी वो बिल्कुल सिचुएशन को देखकर इतना ज़्यादा डरगी थी कि उसने रोना स्टार्ट कर दिया प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़ मुझे छोड़ दो जाने दो अरे यार विक्रांत का जवाब सुनकर जी अवाक रह गई उसके साथ ही गाड़ी में आ रही आवाज़ उसे और ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही थी क्या बातें कर रहे हैं आप मैं कुछ नहीं सोच रही अरे यार कैसे आदमी हो आप ठीक सच में कोई लड़की भला कैसे आपके साथ रह सकती है अरे ओह विक्रांत की नजर इस वक्त बिल्कुल सीधे रोड पर थी जबकि उसका दिमाग ज़िया की बातों पर लगा हुआ था तुम तो गलत समझ रही हो मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो मैं मैं बताता हूँ एक्चुअली इस टाइम मैं किसी मुजरिम का पीछा कर रहा हूँ मेरी गाड़ी में दो और लड़कियाँ बैठी हैं और तुम्हें उन्हीं की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी एक मिनट एक मिनट विक्रांत ने फिर से गियर बदलना और फिर एक्सीडेंट पर जोर देकर गाड़ी ने रफ्तार भरना शुरू कर दिया और फिर से कुछ ही सेकंड में वो आगे चल रही कार के ठीक पीछे पहुंच गया इस वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी ऐसे में सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था इस वजह से विक्रांत को उसका पीछा करने में कोई ख़ास परेशानी नहीं हो रही थी वो अब जाकर जिया को सारी सिचुएशन समझ में आई फिर उसने निश्चिंत होते हुए आगे कहा अच्छा मुझे आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताना है हाँ हाँ बताओ विक्रांत ने कहा इसके साथ ही उसने एक बार आगे चल गाड़ी को पीछे से कोने में टक्कर मार दिया इससे वो गाड़ी पूरी तरह से डिसबैलेंस हो उठी और एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि अभी गाड़ी रोड पर ही पलट जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ थोड़ी देर तक इधर वो जिग घूमने के बाद वो फिर से सीधे रास्ते पर चलने लगी जबकि विक्रांत की गाड़ी का राइट साइड वाला हेडलाइट टक्कर लगने की वजह से टूट चुका था इसके साथ ही गाड़ी में आगे से डेंट भी लग चुका था लेकिन इसके बावजूद विक्रांत पूरी ताकत से गाड़ी भगाया जा रहा था अच्छा आप सोनल को जानते हैं जो मेरे साथ हॉस्पिटल में काम करती थी जिया ने सवाल किया हाँ जानता हूँ विक्रांत ने तुरंत जवाब दिया और इसके साथ ही गाड़ी को फुल स्पीड में लेफ्ट साइड में मोड़ दिया क्योंकि आगे वाली कार भी अचानक से लेफ्ट साइड में मुड़ गई थी लेकिन नहीं मैं उसे भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता प्लीज़ तुम उसके लिए सोस मत लगाओ विक्रांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया जब विक्रांत को एक्स रॉ एजेंट ने पीटा तब वो काफी दिन तक ज़िया के हॉस्पिटल में एडमिट था तब वहाँ पर उसकी पहचान ज़िया के लगभग सभी फ्रेंड्स के साथ हुई थी और वो सबको अच्छे से जानता था क्या सर आपको इस टाइम भी मजाक से उहा है जिया ने विक्रांत की बात सुनने के बाद कहा उसे कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए उसकी शादी हो चुकी है प्लीज आप अपना माइंड साफ करिए पहले आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया की हर लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है उसको इतना स्मार्ट समझते हो क्या <laughs> अरे नहीं तुम बताओ आगे क्या बात है विक्रांत ने एक बार फिर से आगे चल रही गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास किया अब की बार जब वो गाड़ी के करीब पहुंचा तब तो उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि आगे चल रही गाड़ी में एक नहीं बल्कि तीन चार लोग बैठे हुए थे और हैरानी की बात ये थी कि वो ये लोग नीता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे मां के विक्रांत ने जब अपनी गाड़ी को उस गाड़ी के ठीक पैरलर ला दिया था और वो उसके साथ चल रहा था विक्रांत की गाड़ी रोड के किनारे बने रेलिंग से टकराने लगी इससे गाड़ी के दरवाजे की साइड से चिंगारी निकलनी शुरू हो गई इससे जानवी और रुचि और ज्यादा डर उठी उन दोनों के मुंह से डर के मारे चीख निकलना शुरू हो गया तुम जल्दी बताओ सीधे क्या बात है विक्रांत जल्दबाजी में सवाल किया उसकी शादी हो चुकी है और वो अभी अपने पति के साथ हनीमून के लिए न्यूजीलैंड गई थी कुछ दिन पहले वहां से लौटकर आई है जिया ने कहा अब तक विक्रांत के बगल में चल रही गाड़ी अचानक से राइट साइड में घूम गई बिना को सोचे समझे गाड़ी को राइट साइड में घुमा दिया आ, मर गए मरे डर के मारे फिर से रुचि ने चिल्लाना शुरू कर दिया जिया प्लीज तुम सीधी बात करोगी इतनी देर से पता नहीं क्या बोले जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है विक्रांत ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी के स्टेयरिंग को सम्भालते हुए कहा देखो अगर बताना है तो जल्दी बताओ वन फालतू तो अभी मेरा टाइम मत वेस्ट करो अभी मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब चल रहा है इस वक्त विक्रांत काफी संकरी सड़क पर आ चुका था रोड सिर्फ वन वे था और किनारे किनारे पर काफी सारे पेड़ लगे हुए थे अगर इस वक्त विक्रांत आगे गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करता तो फिर पक्का था कि उसकी गाड़ी सड़क किनारे लगे पेड़ से जा भिड़ेगी और फिर गाड़ी में बैठे तीनों लोग बुरी तरह से घायल हो जाएंगे अच्छा अच्छा बता रही। ने वो अपने मुझे दिखा तो मुझे लगा की मैं आपको बता दू ओ, क्या क्या कहा तुमने विक्राम बिल्कुल शॉक्ट रह गया सर वो सोनल का हसबेंड उसकी फोटो क्लिक कर रहा था तो एक फोटो के बैकग्राउंड में नैना भी आ गई है जो आपके साथ पुलिस स्टेशन में काम करती थी जिया ने दोबारा से बताकर विक्रांत को कंफर्म किया इसकी मां के आँख विक्रांत शौक रह गया उसने तुरंत ही अपनी गाड़ी को ले जाकर सामने एक पेड़ से भिड़ा दिया हालांकि उसने अपनी स्पीड पर काफी काबू कर लिया था जिससे गाड़ी की ज्यादा जोरदार टक्कर नहीं हुई विक्रांत तुरंत गाड़ी का बैक गियर लगाकर इसे फिर से सीधे रोड पर ले आया और फिर गियर बदलकर गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया मात्र बीस सेकंड के भीतर उसने गाड़ी को टॉप गियर में डाल दिया और फिर इसके महज तीस सेकेंड बाद ही वो फिर से आगे चल रही कार के ठीक पीछे आ गया इस बार विक्रांत ने थोड़ा दिमाग लगाया उसने अपनी गाड़ी को ले जाकर आगे चल रही कार के पिछले वाले टायर के ठीक बराबर में कर लिया इसके बाद उसने पहले स्टेयरिंग को हल्का बाईं तरफ घुमाया और फिर तुरंत ही राइट टर्न करते हुए कार के पिछले टायर में अपनी गाड़ी के अगले टायर को भिड़ा दिया इसके साथ ही विक्रांत ने पूरी ताकत से अपनी गाड़ी में ब्रेक लगा दिया उसकी गाड़ी सड़क पर ड्रिफ्ट करते हुए यू टर्न लेकर खड़ी होगी उधर जिस कार में विक्रांत ने टक्कर मारा था वो जमीन पर गेंद की तरह लुढ़कते हुए रोड किनारे लगे पेड़ से टकरा कर खड़ी हो गई अब उसमें जरा सी भी मूवमेंट नहीं हो रही थी विक्रांत अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग को पकड़े हुए बड़े ध्यान से उस कार की तरफ देख रहा था